मेरे प्रिय आदमी समाजवाद वाद, खास आत्मघात आत, इस संबंध में कुछ कहू उससे पहले एक बात करते हुए उचित समाजवाद सिर्फ राजनीतिक दृष्टि नहीं और अगर समाजवाद सिर्फ राजनीतिक दृष्टि होती तो उतना खतरा भी नहीं था नहीं समाजवाद सिर्फ आर्थिक प्रोग्रेम अगर समाजवाद आर्थिक प्रोग्रेम ही होता तो जिंदगी की बहुत बाहर की बात थी बहुत गहरी न थी समाजवाद समग्र जीवन दर्शन समाजवाद मनुष्य के आमूल जीवन को स्पर्श करता है और विशेष रूप से इसी कारण उसके खतरे भी बड़े तो मैं समाजवाद को समग्र जीवन की तरह विचार करना चाहूंगा पहली बात समाजवादी जीवन दृष्टि जड़वाद की मेटीरियलिज्म की और इस देश के लिए समाजवाद की जड़वादी, भौतिकवादी दृष्टि बहुत आकर्षक हो सकती से से है, क्योंकि हम 5,000 वर्षों से अध्यात्मवाद से पीड़ित लोग हैं और जब कोई समाज बहुत दिनों तक एक एकांगी ढंग से जी के दुख भोग चुका होता है तो बहुत स्वाभाविक रूप से वो विपरीत अति पर दूसरे एक्सट्रीम पर जाने की तैयारी कर लेता है आदमी खाई से बचने के लिए कुएं में गिर जाता है और कुएं से बचने के लिए खाई में गिर जाता है बीच में खड़ा होना सदा मुश्किल है हिंदुस्तान पांच हजार वर्ष अध्यात्मवाद के एकांगी दृष्टिकोण से पीड़ित और परेशान इसलिए हिंदुस्तान का मन बहुत जल्दी जड़वाद को पकड़ ले सकता है साधारणता लोग उल्टा सोचते है साधारणता लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद की अपील मुश्किल होगी मैं नहीं सोचता हूँ लोग सोचते हैं हिं। हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश है धार्मिक देश है इसलिए समाजवादी कैसे होगा मैं नहीं सोचता हूँ हिंदुस्तान इतने दिन से है उसने अध्यात्मवाद के इतने दुख झेले हैं अध्यात्मवाद के कारण बहुत सी गरीबी झेली है अध्यात्मवाद के कारण गुलामी झेली है अध्यात्मवाद के कारण सारा देश कलीब और शक्तिहीन हो गया है कि ये बहुत स्वाभाविक होगा इस देश के मन को कि वो किसी जड़वादी से धन की ओर आकर्षित हो जाए ये आकर्षण स्वाभाविक तो होगा लेकिन खतरनाक ये कुएं से बचने के लिए खाई में गिरना असल में एकांी दृष्टिया सभी खतरनाक होती है ना तो कोई व्यक्ति शुद्ध अध्यात्मवादी के जी सकता है क्योंकि तब वो केवल शरीर रह जाता है यंत्र मात्र और ना कोई व्यक्ति अकेला अध्यात्मवादी होकर जी सकता है क्योंकि तब तब शरीर को बिल्कुल इंकार करना होता है इस देश ने प्रयोग करके देख लिया है और उसके दुख भी झेल लिए हमने प्रयोग किया कि हम सिर्फ आत्माएं हैं और जगत को हमने इंकार किया और हमने कहा जगत माया है इलूजन है झूठ है सत्य तो सिर्फ ब्रह्म उस अकेले ब्रह्म को सत्य मानकर हमने इतने दुख झेले कि जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है इस देश की गरीबी इस देश की गुलामी उस अकेले ब्रह्म को मानने के कारण ही संभव हो पाई क्योंकि जब हमने जगत को माया कहकर इंकार कर दिया तो जगत पर हमारी पकड़ छूट गई और जब हमने जगत और पदार्थ को इनकार कर दिया तो विज्ञान हम पैदा न कर पाए तो पांच हजार साल एक अति पर हम दिए हैं जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं चला गया हो बाएं चला गया हो लेकिन ध्यान रहे जब घड़ी का पेंडुलम बाएं जाता है तो वो दाएं तरफ जाने का मोमेंटम इकट्ठा करता है जब घड़ी का पेंडुलम बाएं जा रहा है तब आप ये मत सोचना कि वो सिर्फ बाएं जा रहा है वो दाएं जाने की तैयारी भी इकट्ठी कर रहा है और जितने दूर तक बाएं जाएगा उतने दूर तक दाएं जाने की संभावना पैदा कर रहा है हिन्दुस्तान के घड़ी के पेंडुलम के घूमने का वक्त आ गया है और अब खतरा है कि हम दूसरी अति पर चले जाएं। अब खतरा है कि हम मान सके कि परमात्मा नहीं है आत्मा नहीं है बस आदमी शरीर और रोटी मिल जाए तो सब मिल जाता है समाजवाद एक जड़वादी जीवन दृष्टि है जो मनुष्य ने जो दिखाई पड़ता है उसके पार न दिखाई पड़ने वाले को इनकार करती और ध्यान रहे जिस दिन भी हम मनुष्य के भीतर जो अदृश्य उसको इंकार करने को राजी हो जाएंगे उस दिन मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बच रहा मनुष्य में जो भी श्रेष्ठ है वो सब अदृश्य और मनुष्य में जो भी सुगंध है वो सब अदृश्य और मनुष्य में जो भी चेतना है वो सब अदृश्य मनुष्य में जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो केवल यंत्र और यंत्र के भीतर बैठा हुआ मालक उसका उपभोक्ता इस घर का निवासी बिल्कुल अदृश्य और हम खतरनाक लोग हैं क्योंकि जब हम दृश्य को झूठ कहके इंकार कर सके थे तो अदृश्य को झूठ कहके इंकार करने में कितनी देर लगेगी जब हमें दिखाई पड़ने वाले जगत को माया कह सके तो न दिखाई पड़ने वाले परमात्मा को माया कहने में कितनी देर लगेगी जो सामने था टकराता था जिसको सारी जिंदगी कहती थी है उसको हम पांच हजार साल तक कह सके कि ये सब आभास है ये वक्तुता है नहीं सिर्फ सपना है तो जो बिल्कुल सपने जैसा है जो दिखाई भी नहीं पड़ता जिसे प्रयोगशाला में जांचा भी नहीं जा सकता जिसे टेस्ट ट्यूब में परखने पर का भी उपाय नहीं और जो जिंदगी में कहीं भी टकराता नहीं उसे इंकार करने में हमें कुछ देर लग सकती है इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जिस बुरी तरह से जड़वादी हो सकता है उतने जड़वादी होने की संभावना दुनिया में किसी भी कौम की नहीं क्योंकि भारत में जिस पागलपन से अध्यात्म को साधा वो दूसरे एक्सट्रीम पर जाने की गति उसने खट्टी कर ली और इस समय अध्यात्म के विरोध में जो सबसे बड़ा विचार है वो समाजवाद का है इस समय धर्म के विरोध में जो सबसे बड़ी फिल्सफी है वो समाजवाद की अगर काशी को मिटाना है और काबा को मिटाना है तो मास्को के सिवाय कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता और अगर गीता और कुरान को जला डालना है तो कैपिटल के सिवाय और पूजा ग्रह में रखने को कोई किताब नहीं मालूम पड़ती भारत के लिए समाजवाद आत्मघात सिद्ध होगा क्योंकि भारत वैसे ही आधा मर चुका है और आधा जो बचा है ये दूसरे विकल्प को चुनके मर सकता है हमने आधी जिंदगी को पहले ही इनकार कर दिया था और आधी जिंदगी को इनकार करके हमने भूत प्रेतों की जिंदगी स्वीकार कर ली थी सिर्फ निराकार आकार को इनकार करके अब हम दूसरा खतरा कर सकते हैं वो उब गए हम बुरी तरह उब गए और जो जो हमने जिंदगी में आधार बनाए थे वो सब आधार धोखा दे गए उन्होंने कुछ साथ नहीं दिया अब हम उनसे विपरीत आधार पकड़ने के लिए बहुत आतुर महावीर बुद्ध राम और कृष्ण के बेटे मार्क्स और एंजल्स और माओ को पकड़ने के लिए जितने तैयार हैं उतना जगत में कोई भी तैयार नहीं थोड़ी बहुत देर लग सकती है लेकिन यह तैयारी रोज रोज प्रकट होती जाती लेलिन ने आज से कोई सात साल पहले अपनी एक घोषणा में कहा था कि कम्युनिज्म की यात्रा मास्को से पेकिंग और पेकिंग से कलकत्ता और कलकत्ता से होती हुई लंदन जाएगी उसकी और बातें चाहे सब गलत हो कम से कम उसकी खतरनाक घोषणा सही होती मालूम तब तो बात सही हो ही गई कलकत्ते में भी काफी पग ध्वनिया सुनाई पड़ती हैं बम्बई भी ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता हिंदुस्तान की बड़ी संभावना है इसलिए पहले इस बात को ठीक से सोच लेना चाहिए कि जड़तावाद की दृष्टि का अर्थ क्या होता है मैथ दृष्टि का क्या अर्थ होता है भौतिकवाद का क्या अर्थ होता है भौतिकवाद का अर्थ है कि हम सिर्फ मनुष्य के शरीर होने को स्वीकृति देते शरीर के पार मनुष्य में कुछ भी नहीं इसलिए लाखों लोगों की हत्या कर सका क्योंकि अगर आदमी सिर्फ शरीर है तो हत्या में कोई भी हर्चा नहीं और आदमी सिर्फ यंत्र है तो मारने में परेशानी क्या है और अगर आदमी सिर्फ शरीर है और आत्मा नहीं है तो स्वतंत्रता की जरूरत क्या है समाजवाद अंततः स्वतंत्रता की हत्या बन जाता है क्योंकि तो समाजवाद मौलिक रूप से आदमी के आदमी को इनकार कर देता है वो स्वीकार करता है सिर्फ शरीर को सिर्फ शरीर के लिए रोटी चाहिए वो समाजवाद दे सकता है कपड़े चाहिए वो भी दे सकता है मकान चाहिए वो भी दे सकता है आत्मा बेच के कपड़े रोटी और मकान को पालेना बहुत महंगा सौदा है लेकिन आदमी ऐसे सौदे करने को राजी हो सकता है और इमरजेंसीज होते हैं संकट के काल होते हैं जैसा भारत पे आज है आज भारत के पास रोटी नहीं आज भारत के पास कपड़े भी नहीं आज भारत के पास मकान भी नहीं इस परेशानी की हालत में हमें सौदे के लिए राजी हो सकते हैं कि हम आदमी की स्वतंत्रता को बेच दें और रोटी और कपड़े को खरीद लें एक बार खरीद लेने के बाद पता चलेगा की ये दुकान सिर्फ वापिस लौटने वाली नहीं ये चीजें सिर्फ वापस जा सकते। इनको लौटाना फिर असंभव सोवियत रूस में जिन लोगों ने क्रांति की थी वे सोचते थे कि हम स्वतंत्रता के लिए क्रांति कर रहे हैं लेकिन सोवियत रूस की पच्चीसवीं वर्षगांठ पर क्रांति करने वाले बड़े नेताओं में सिर्फ एक स्टेलिन बचा था बाकी की सबकी हत्या स्टेलिन ने ही चाहे जिनोवियोग हो और चाहे काननीय हो और चाहे स्वर्गलोभ हो और चाहे तटस्थ हो क्रांति के जितने ही महत्वपूर्ण आधार थे उन सब की हत्या क्रांति ने ही कर दी खतरा था क्रांतिकारियों से क्योंकि वे लोग स्वतंत्रता की बातें करते थे उनको मिटा देना पहले जरूरी था उनको मिटा देने के बाद जमीन पर सबसे बड़े कारग्रह का निर्माण हुआ आशा थी कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता का निर्माण होगा लेकिन जो निर्मित हुआ वो सबसे बड़ा था इतना बड़ा काराग्रह कभी भी कहीं निर्मित नहीं हुआ था न चंगेज खा कर था न सिकंदर कर सका था न नेपोलियन कर सका था दुनिया के बड़े से बड़े खतरनाक लोग भी इतना बड़ा काराग्रह नहीं पैदा कर सके थे समाजवाद ने वो काराग्रह संभव कर दिया क्यूँकी चंगीज इतना ही बड़ा हत्यारा हो आदमी की आत्मा का भरोसा था उसे� और चंगेज कितना ही बड़ा हत्यारा हो सुबह बैठ के परमात्मा से क्षमा भी मांगता स्टलन पहला हत्यारा है जिसे किसी से क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं चलन पहला आदमी है इस मनुष्य जाति के इतिहास में जो अंदाजन 50 लाख से लेके 1 करोड़ लोगों की हत्या इतनी सरलता से कर सका जैसे हम कपड़े मिट्टी के गुड्डे गुड्डियों की हत्याएं कर रहे हैं इस हत्या में कहीं कोई पीड़ा नई मरी नहीं रहा था आदमी है ही नहीं मरने को सिर्फ एक यंत्र और अगर आप एक को तोड़ देखिए तो तोड़ दू तो मेरे मन में ऐसा नहीं होता कि कोई तो की कोई प्राश्त करू घड़ी सिर्फ यंत्र मार्स की दृष्टि में मनुष्य पदार्थ ही है और समस्त चेतना पदार्थ का ही इसी समय में नाम सिर्फ पदार्थ में ही पैदा हो गई घटना जैसे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएं और पानी पैदा हो जाए तो पानी कोई नई घटना नहीं है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जोड़, जोड़िए पानी के साथ कोई अलग व्यवहार करने की जरूरत नहीं है जो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ व्यवहार करते थे वही व्यवहार पानी के साथ किया जा सकता है आदमी भी भौतिक तत्वों का जोड़ और उस जोड़ के अतिरिक्त तो उसके भीतर और कुछ भी नहीं है जो जोड़ के बाहर हो एक बार ये बात स्वीकृत अगर हो जाए कि आदमी सिर्फ जोड़ है हड्डी मांस मज्जा और पुतगलों का और उसके भीतर जोड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो जिंदगी फिर दूसरे ढंग से हमको बितानी पड़ेगी जबकि ये सरासर झूठ है आदमी कुछ और है सिर्फ जोड़ नहीं जबकि ये बात बुनियादी रूप से गलत सच तो यह है कि आदमी कुछ और है उस और के आधार पर ही ये जोड़ भी संभव हो पाया है और जिस दिन वो और अलग हो जाता है जोड़ बिखर जाता है ये जोड़ अपने आप में नहीं है ये ये, ये सारी चीजों का जोड़ जाना बीच में किसी और केंद्र के ऊपर और वो केंद्र जिस दिन अलग होता है ये सारा का सारा विस्तार टूट बिखर जाता है आदमी जोड़ नहीं जोड़ से ज्यादा है लेकिन समाजवाद की दृष्टि में आदमी सिर्फ जोर मार्क्स सोचता था की पदार्थ के अतिरिक्त और कोई सच्चाई नहीं है जगत में जिस दिनों में मार्क्स पैदा हुआ उन दिनों पदार्थवाद बहुत जोर पर था लेकिन अब अगर मार्क्स को उसकी कब्र से उठाया जा सके तो वो बहुत हैरान होगा क्योंकि इधर सौ वर्षों में जो सबसे बड़ा आघात हुआ है वो पदार्थ पर हुआ है आज कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि पदार्थ है आज वैज्ञानिक कहेगा कि मैटर इज डेड पदार्थ तो है ही नहीं मर गया असल में जितना खोजा उतना पाया कि पदार्थ नहीं आज अगर दुनिया के सारे पदार्थवादी लौटें तो बहुत हैरान होंगे वे इस बात से हैरान होंगे की उन्होंने आशा बांधी थी कि विज्ञान एक दिन सिद्ध करेगा कि परमात्मा नहीं है आत्मा नहीं है विज्ञान ये तो सिद्ध नहीं कर पाया कि आत्मा नहीं है न सिद्ध कर पाया कि परमात्मा नहीं है एक अजीब बात विज्ञान सिद्ध कर पाया और वो ये कि पदार्थ नहीं और जो हमें पदार्थ की भांति दिखाई पड़ रहा है तो वो केवल ऊर्जा का खेल है एनर्जी का खेल है वहाँ कोई पदार्थ नहीं और जैसे हम पदार्थ को तोड़ते हैं और नीचे पहुंचते हैं तो सिवाए विद्युत कणों के और कुछ हाथ नहीं लगता और विद्युत कणों को भी कण कहना भाषा की भूल कण नहीं है वे क्योंकि कण तो पदार्थ के छोटे को कहते विद्युत के टुकड़े को क्या कहें अंग्रेजी में उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा है क्वांटा क्वांटा का मतलब होता है दोनों चीजें एक साथ कण भी और लहर भी कण तरंग दोनों बातें एक साथ हो नहीं सकती लहर का मतलब ही होता है जिसमें बहुत कण कण का मतलब होता है जो अकेला है, जिसमें कोई लंबाई नहीं लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि वो जो विद्युत का आखिरी टुकड़ा है वो एक ही साथ कण भी है और तरंग भी है और सब बिल्कुल नहीं है उसमें सब जैसी कोई चीज ही नहीं वो सिर्फ ऊर्जा है सिर्फ शक्ति सिर्फ शक्ति है पदार्थ और मार्क्स इंकार करता है कि मनुष्य के भीतर पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और विज्ञान आज कह रहा है कि सिर्फ शक्ति है पदार्थ तो है ही नहीं आज दुनिया में मेटेरियलिज्म की तो बेस गिर गई उसके नीचे की बुनियाद गिर गई आज मेटेरियलिस्ट होने के लिए कोई समझदार आदमी तैयार नहीं हो सकता हालाकि पुरानी सदियों में अधिकतम समझदार आदमी मेटेरियलिस्ट होने के लिए तैयार क्योंकि दिखाई पड़ता था ये लोहा है ये लकड़ी है ये दीवार है आज वैज्ञानिक कहता है ना दीवाल है ना लोहा है ना लकड़ी है विद्युत की तरंगों के बहुत से जोड़ और विद्युत की तरंग में कोई मैटर नहीं कोई पदार्थ नहीं वो सिर्फ शक्ति है। ये सारा जगत ऊर्जा का खेल ये सारा जगत शक्ति का एक बहुत बड़ा व्यापक विस्तार जिसे धर्म ने कहा है ब्रह्म उसे विज्ञान आज ऊर्जा कह रहा बहुत देर नहीं है की वो उसे ब्रह्म कह सके एक कदम और उठाने की जरूरत और विज्ञान इसे जिसे ऊर्जा कह रहा है इसे सचेतन ऊर्जा कह सकेगा क्यों क्योंकि विज्ञान के ही आधारभूत नियम इस बात के लिए पूर्व से अपेक्षा तैयार कर रहे हैं क्योंकि अगर जगह सिर्फ शक्ति का विस्तार है तो इस शक्ति के विस्तार में विचार पैदा होता है चेतना पैदा होती है और वही पैदा हो सकता है जो पहले से छिपा हो अन्यथा पैदा नहीं हो सकता एक बीच से दृष्ट पैदा होता है भला बीज में वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता लेकिन बीज में वृक्ष का पूरा बिल्ट इन प्रोग्राम मौजूद है। बीज में वृक्ष का कैसा पत्ता होगा और वृक्ष में कैसे फल लगेंगे और वृक्ष कितना बड़ा होगा और वृक्ष में कैसी शाखाएं होंगी ये सब उस बीज में छिपा है सिर्फ प्रगट होने की देर है अप्रगट ऊर्जा अप्रगट चेतना है और बीज अप्रगट वृक्ष है अगर कोई कहे की बीज में वृक्ष नहीं है तो फिर वृक्ष के पैदा होने की कोई संभावना भी नहीं फिर हर बीज हर वृक्ष को पैदा नहीं करता सब बीज अलग अलग वृक्षों को पैदा करते हैं और फिर अगर बीज में वृक्ष नहीं है तो हम एक कंकड़ को बोधे और आम का वृक्ष पैदा हो वो नहीं होता है क्योंकि कंकड़ में जो नहीं छिपा है वो प्रकट नहीं हो सकता है जो छिपा है वही प्रकट होता है चेतना प्रकट हुई है तो चेतना इस ऊर्जा में छिपी होनी चाहिए इस ऊर्जा के विस्तार में अगर चेतना न छिपी हो तो वो कहां से आई? वो है। मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे सुन रहे हैं मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं ये घटना घट गट रही है ये घटना समझ की अंडरस्टैंडिंग की विचार की चेतना की प्रेम की ये घटना ऊर्जा के भीतर अंतर्निहित है विज्ञान को एक कदम और उठाना पदार्थ को विज्ञान ने जब तक नहीं तोड़ा था तब तक वैज्ञानिक कहते थे पदार्थ ही सत्य है उसका ही जोड़ है सब फिर उन पदार्थ को तोड़ा उसको एनालाइज किया एनालिसिस के बाद हैरान हो गए वो पाया पदार्थ तिरोहित हो गया तो रह गई सिर्फ ऊर्जा अब जिस दिन वे ऊर्जा को भी तोड़ सकेंगे उस दिन वे पाएंगे ऊर्जा भी हो गई और रह गई सिर्फ चेतना विज्ञान ने एक कदम जो उठाया है वो धर्म की तरफ और अब भविष्य में भौतिकवाद के लिए कोई उपाय नहीं रह गया लेकिन मार्क्स जब पैदा हुआ तब भौतिकवाद हवा में था तरफ डार्विन और न्यूटन की बात थी और चर्चा थी और सब तरफ भौतिकवादी जीतता हुआ मालूम पड़ता था और अध्यात्मवादी हारता हुआ मालूम पड़ता था सब हवता मार्क्स ने भौतिकवाद को पकड़ लिया लेकिन समाजवादी आज भी भौतिकवाद को पकड़े हुए बैठा है असल में सब से जकड़ जाते कोई वादी गीता से जकड़ जाता है कोई कुरान से कोई बाइबल से कोई मार्ग से जकड़ जाता है असल में वादी जो है वो पीछे को पकड़े बैठा रह जाता है उसे पता नहीं रहता जिंदगी आगे बढ़ गई समाजवाद डेट पिछली हुई बकवास उसका कोई भविष्य नहीं क्योंकि जिन आधारों पर वो खड़ा है वे सब आधार गिर गए पहला आधार तो ये गिर गया की मेटेरियलिज्म गलत सिद्ध हो गया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी इस सही सिद्ध हो गया है विज्ञान मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अभी गलत गया, लेकिन जगह खाली हो गई और मनुष्य की चेतना बहुत दिन तक को बर्दाश्त नहीं करती असल में शून्य को बर्दाश्त करना कठिन है इसलिए पिछले 20 वर्षो में विज्ञानको का बड़ा वर्ग धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ गया है एडिंगटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है की जितना ही मैं सोचता हूँ उतना ही मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जगत एक वस्तु कम और विचार ज्यादा है। इट इज मोर लाइक जगत एक वस्तु की भांति कम और एक विचार की भांति ज्यादा एडिंगटन जैसा वैज्ञानिक ये कहेगा तो थोड़ी हैरानी होती जेम्स जीन ने अपने मरने के पहले एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में कहा कि जितना मैंने खोजा मैंने पाया कि रहस्य बड़ा होता जाता है और एक किताब लिखी द मिस्टीरियस यूनिवर्स एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक रहस्यवादी नहीं होता वैज्ञानिक कहता ही ये की कोई रहस्य नहीं है सब रहस्य खोले जा सकते हैं सिर्फ हमारी समझ की कमी है, थोड़ी समझ बढ़ेगी तो जो रहस्य मालूम पड़ता है उसे हम कानून बना देंगे हम खोल देंगे सब और इस सदी के पहले इस सदी के प्रारंभ होते वक्त वैज्ञानिक बहुत आशा से भरा था कि हम सारे रहस्य खोल लेंगे ये सदी पूरे होते होते दुनिया में कोई रहस्य नहीं बचेगा और विज्ञान जो है वो रिटायर हो जाएगा तो विश्राम तो चला जाएगा क्योंकि कोई रहस्य नहीं बचेगा सब रहस्य खोल लिए जाएंगे जिन लोगों ने फ्रेंच क्रांति की थी वे लोग इसी आशा से बड़े थे कि दुनिया में अब ज्यादा दिन रहस्य बचेगा लेकिन उन विचारों को कोई पता नहीं है कि विज्ञान ने जितनी खोज की रहस्य छोटा भी तो रहस्य और बड़ा हो गया और विज्ञान जितना गहरा गया उतना पाया कि और गहराइया आगे हैं और विज्ञान ने जहाँ जहाँ समझी थी सतह आ जाएगी वहां पहुंच के पाया की ये तो सिर्फ ऊपर हम तैरते थे नीचे और बहुत ज्यादा है और अब जेम्स जीम्स जैसा वैज्ञानिक कह सकता है कि जगत की मिस्ट्री का कभी कोई अंत नहीं है आइंस्टीन ने अपने जीवन भर के निष्कर्षों के बाद कहा कि मेरा मन धार्मिक होता जा रहा है ये बड़ी हैरानी की बात आइंस्टीन जैसा आदमी कहे मेरा मन धार्मिक होता जा रहा है क्यों होता जा रहा है आइंस्टीन को ऐसी कौन सी वैज्ञानिक समझ से पता चला है की धर्म है नहीं ये तो पता नहीं चला लेकिन एक बात पक्की पता चल गई कि विज्ञान के सब आधार डमाडोल हो गए और अब विज्ञान को पकड़ने के लिए जगह नहीं रह गई हाथ खाली हो गए और अस्तियों के हाथ जो खाली हैं वो धर्म की तरफ झुक रहे समाजवाद का बुनियादी आधार था भौतिकवाद इस भौतिकवाद से समाजवाद का एक दूसरा आधार विकसित हुआ था वो था हिस्टोरिकल मथेरियलिज्म वो मटेरियलिज्म का ही विकास था भौतिकवाद और फिर मार्क्स ने एक दूसरी धारणा विकसित की ऐतिहासिक भौतिकवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब होता है ऐतिहासिक भाग्यवाद। समाजवाद का ये मानना है कि आदमी तय नहीं करता कि समाज कैसा हो समाज की अंधी ऐतिहासिकता हिस्टोरिसिटी तय करती है कि समाज कैसा हो पूंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा ही वो इनइिटेबल वो अनिवार्य ये वैसे ही जैसे पानी को हम गर्म करेंगे तो वो भाप बनेगा बनेगा ही ऐसा नहीं है कुछ की उसे बनना चाहिए मार्क्स चाहिए की भाषा में नहीं बोलता समाजवाद पदार्थ की भाषा में बोलता है वो कहता है कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद अनिवार्य है वो हिस्टोरिक नेसेसिटी है वो ऐतिहासिक आवश्यकता है इसलिए मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ जिस भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स सोचता था कि ऐतिहासिक सुनिश्चित हो सकती है वो भौतिकवाद तो गिरी गया, बात के के सिद्धांत भी गिर गए। पिछले सालों में गिरतिकवाद ने एक नया सिद्धांत विकसित किया है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी संभावना पिछले पंद्रह वर्षों में विज्ञान ने सर्टिनिटी की भाषा छोड़ के अनसर्टिनिटी की भाषा बोलनी शुरू की अब निश्चय की भाषा विज्ञान ने बंद कर दी और अनिश्चय की भाषा शुरू की क्योंकि विज्ञान ये कह रहा है कि जो निश्चय दिखाई पड़ रहा है बहुत ऊपरी है और अगर हम भीतर घुसते हैं तो निश्चय टूट जाता है जैसे जैसे हम निश्चित हो सकते हैं पिछले दस सालों का अगर अहमदाबाद की सड़कों का रिकॉर्ड पुलिस से पूछा जाए तो पता चल सकता है कितने एक्सीडेंट हुए और ये भी पता चल सकता है की हर साल कितने एक्सीडेंट बढ़ जाते तो हम अगले साल के लिए घोषणा कर सकते हैं कि अगले साल अहमदाबाद की सड़कों पर इतने एक्सीडेंट होंगे लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा आदमी एक्सीडेंट में मरेगा दस लाख आदमी अगर रहते हैं तो हम बता सकते हैं कि दस आदमी कार के एक्सीडेंट से अगले साल मरेंगे क्योंकि तो पिछले साल नौ मरे उसके पहले आठ मरे उसके पहले सात मरे दस आदमी मरेंगे ये प्रॉबेबिलिटी ये सचि नहीं ये सब संभावना है कहीं अहमदाबाद के लोग तय कर लें जैसा कि बहुत संभव है गुजरात के लोग कर सकते हैं कि जब 10 मरेंगे तो हम घर से बाहर ही निकले तो ये संभावना गलत हो जाएगी 10 भी ना मरेंगे ये संभावना सभी तक लागू रहेगी जब तक अहमदाबाद के लोग जिस ढंग से रह रहे थे वैसे ही रहते चले गए और ये संभावना बड़े समूह पर लागू होगी अगर एक आदमी को पकड़ के हम आदमी मरेगा या नहीं मरेगा तो इसके संबंध में कोई घोषणा नहीं की जा सकती जब तक विज्ञान पदार्थ के समूह का अध्ययन कर रहा था तब तक वो बहुत सटिन था वो जानता था कि ऑक्सीजन का व्यवहार क्या है वो जानता था नाइट्रोजन का व्यवहार क्या है लेकिन जब विज्ञान पदार्थ के समूह के नीचे उतरा और उसने एटम को पकड़ा तब तो वो हैरान हो गया एटम इंडिविजुअल उसके व्यवहार को पक्के रूप से तय किया जा सकता कि वो क्या व्यवहार करेगा बड़ी हैरानी की बात है कि पदार्थ के भीतर भी व्यक्तियों के अस्तित्व में और जब एटम को भी तोड़ा तब तो वैज्ञानिक और भी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और फॉजिट्रॉन उनके व्यवहार को तो बिल्कुल नहीं बताया जा सकता की वो क्या करेंगे वो झिक चलते उनका कुछ पक्का नहीं कि वो ऐसा ही चलेंगे वो गलत चल सकते हैं वो ठीक चल सकते हैं और कुछ पता नहीं चलता है कि वो ऐसी गड़बड़ क्यों करते हैं क्योंकि पदार्थ को गड़बड़ नहीं करनी चाहिए उसे नियम से चलना चाहिए यहाँ तक हैरानी का अनुभव हुआ है कि जब कोई वैज्ञानिक अपने बहुत गहरी दूरबीन से या खुर्दबीन से पदार्थ के छोटे अणुओं को देखता है तो बहुत आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है जो समझने देता है वो ये की उस निरीक्षण करने से पदार्थ के छोटे अणुओं के व्यवहार में अंतर पड़ जाता है निरीक्षण जैसे कि आप अपने बाथरूम में स्नान कर रहे हो तो एक तरह के आदमी होते हैं और मैं आपके की होल में से झांक कर देखूं तो आपके व्यवहार में अंतर पड़ जाता है क्योंकि जब आप अकेले थे तो आप मुंह चिढ़ा रहे थे आईने के सामने लेकिन अगर आपको पता चल जाए की छेदियों से कोई झांक रहा है तो आप बदल गए ये आपके बाबत तो समझ में आता है क्योंकि आप एक व्यक्ति है सचेतन लेकिन एक छोटा सा न दिखाई पड़ने वाला इलेक्ट्रॉन अगर निरीक्षण से अपना रास्ता बदल देता है तब बड़ी अजीब बात इसका मतलब यह होता है इलेक्ट्रॉन के पास अपनी आत्मा है अपना व्यक्तित्व है इलेक्ट्रॉन भी निरीक्षण से रास्ता बदलता है आपने कभी अपनी नाड़ी नापी आप अपनी नाड़ी नापे पहले पहली से नापे फिर 10 मिनट के लिए निरीक्षण करते रहे नाड़ी काफे नापे आप आएंगे चाल बढ़ गई जब डॉक्टर आपकी नाली नापता है तो चाल उतनी ही नहीं होती जितनी नापने के पहले थी, थोड़ी सी बढ़ जाती और अगर लेडी डॉक्टर हो तो निश्चित लेडी डॉक्टर की वजह से नाली पर निरीक्षण ज्यादा हो जाता है ध्यान ज्यादा चला जाता है निरीक्षण चेतन व्यक्तित्व को फर्क करे ये समझ में आता है लेकिन जिसको हम सदा से जड़ कहते रहे अचेतन उसके व्यक्तित्व में भेद पड़ जाए तो सोचना पड़ेगा फिर से कि जिसको हम अचेतन कह रहे हैं वो भी अचे नहीं है।, करता है तो चेतना वहां भी है हो सकता है उसकी चेतना को भी नहीं पहचान पा रहे लेकिन कल हम उसकी चेतना को पहचान दे इसलिए विज्ञान पिछले पंद्रह सालों से सठिन की बातें नहीं करता की ऐसा होगा ही वो कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि वो जो नीचे बैठे हुए व्यक्तिगत व्यक्ति है वे क्या व्यवहार करेंगे कहना बहुत कठिन उनके व्यवहार को तय करना मुश्किल है हाँ उनकी भीड़ के व्यवहार को तय करना आसान भीड़ हमेशा जड़ होती है व्यक्ति सदा चेतन होता है और समाजवाद का सारा भरोसा भीड़ पर व्यक्ति पर बिल्कुल नहीं व्यक्ति पर कोई जड़ता भरोसा नहीं कर सकती व्यक्ति स्वतंत्रता है भीड़ एक जड़ता है अगर एक मस्जिद को जलाना हो तो पांच हजार हिंदुओं पर भरोसा किया जा सकता है एक हिंदू पर भरोसा नहीं किया जा सकता अगर एक मंदिर में आग लगानी हो तो पांच हजार मुसलमानों पर भरोसा किया जा सकता है, एक मुसलमान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मजा ये है कि पांच हजार मुसलमानों से अगर एक एक से पूछा जाए कि क्या तुम तो मंदिर जलाने के लिए तैयार हो तो वो भी दो बार सोचेगा कहेगा कि जलाना कि नहीं जलाना लेकिन 5000 मुसलमानों की या 5000 हिंदुओं की भीड़ जब मंदिर या मस्जिद में आग लगाती तो सोचने की जरूरत होती क्योंकि भीड़ सोचती ही नहीं भीड़ सिर्फ यंत्रवत काम करती इसलिए दुनिया में जितने बड़े पाप भीड़ ने किए उतने व्यक्तियों ने कभी भी नहीं किए और भीड़ से सावधान रहना और भीड़ से बचने की कोशिश करना समाजवाद भीड़वाद है वो व्यक्ति को हटा के भीड़ को ला देना चाहता विज्ञान के नीचे से आधार खिसक गए हैं इसलिए अब कोई समाजवादी वैज्ञानिक समाजवाद की बातें न करे मार्स के जमाने में साइंटिफिक सोशलिज्म शब्द में कोई अर्थ था अब कोई अर्थ नहीं अब अगर कोई फिर समाजवादी ये कहता है कि कह हमारा चिंतन वैज्ञानिक है तो वो गलती बातें कर रहा है विज्ञान से आज उसको कोई सहारा और कोई समर्थन नहीं ये जान के हैरान होंगे की जब तक स्टेलिन रूस में हुकूमत में था तब तक उसने आज्ञाएं जारी कर रखी थी वैज्ञानिक कोई ऐसा सिद्धांत ना खोजे जो समाजवाद के विपरीत जाता हो बहुत मजे की बात है राजनीति तय करेगी कि प्रकृति कैसे व्यवहार करे राजनीति तय करेगी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो पानी बने कि ना बने स्टेलिन क्रेमिले में बैठकर तय करेगा कि फिजिक्स क्या खोजे और क्या न खोजे और अगर खोज ले तो भी क्या बताए और क्या न बताए स्टेलिन ने पिछले पचास साल रूस ने ऐसी सारी दिशाओं को बंद करवा दिया जिनसे समाजवाद की वैज्ञानिकता का संदेह हो सकता था लेकिन कोई रूस में विज्ञान विकसित नहीं हो रहा सारी दुनिया में विज्ञान विकसित हो रहा है विज्ञान का विकास एक अजीब निष्कर्ष देता है और वो ये कि ये जगत एक सचेतन प्रक्रिया एक कॉन्स प्रोसेस और ध्यान रहे कॉन्स प्रोसेस कभी भी भाग्यवादी नहीं हो सकती हिंदुस्तान के लिए समाजवाद के साथ ये भी एक खतरा है जो मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान हजारों साल से भाग्यवादी और मार्क्स जो है वो भाग्यवादी चरम उतना भाग्यवादी न मनु हुए न उतने भाग्यवादी याज्ञवल्क थे कोई हिंदू विचार कोई मुसलमान विचार कोई ईसाई विचार इतना भाग्यवादी नहीं था जितना भाग्यवादी मार्क्स थे क्यों क्योंकि स्वतंत्रता की संभावना चेतना के साथ है अगर चेतना नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है फिर तो यात्रिक व्यवस्था सब निर्णय करती है घड़ी तय कर सकती कि मैं चलूँ या न चलूँ घड़ी का यंत्र तय करता है कि चले या न चले इसलिए हम घड़ी की गारंटी दे सकते हैं कि 10 साल चलेगी क्यूँकी घड़ी कोई आत्महत्या नहीं कर सकती लेकिन आप मेरी गारंटी नहीं दे सकते की दस साल चलूंगा मैं आज ही आत्महत्या कर सकता हूँ सारा यंत्र बना रहेगा ठीक जो दस साल चल सकता था लेकिन मैं आज आत्महत्या कर सकता हूँ आदमी अकेला प्राणी है जो आत्महत्या कर सकता है कभी आपने सोचा कोई जानवर नहीं कर सकता अब तक किसी जानवर ने आत्महत्या नहीं की क्यों जानवर के पास इतनी चेतना नहीं कि स्वयं का निर्णय हो सके कि मैं जीव या मरू पदार्थ तो कोई आत्महत्या नहीं करता है न कि पड़ता है कि कोई कुर्सी मरने जाती एकदम से चिल्ला के कि बस आत्महत्या करते पदार्थ पदार्थ जिसको हम पदार्थ अब तक कहते रहे हैं वो नियम से दिखरता हुआ मालूम पड़ता है सब नियम तय मार्स मनुष्य को भी जीवन के जड़ नियम जो कि वस्तुता जड़ नहीं है गहरे में ऊपर से जड़ मालूम पड़ते उनके अंतर्गत रखता है मार्स का कहना मनुष्य कुछ अलग नहीं जैसी सारी दुनिया तय हो रही है काज इफेक्ट से ऐसा मनुष्य भी तय हो रहा है और अगर दुनिया में कुछ विशेष व्यक्ति पैदा होते हैं तो वे भी विशेष परिस्थितियों का परिणाम होते हैं नहीं विशेष व्यक्तियों के द्वारा विशेष परिस्थितियां पैदा नहीं होती विशेष परिस्थितियों के द्वारा विशेष व्यक्ति पैदा होते बड़ा सोचने जैसा है क्योंकि बुद्ध जिस गांव में पैदा हुए उस गांव में सभी लोगों की परिस्थिति एक जैसी थी समाज व्यवस्था एक जैसी थी कोई कहे कि बुद्ध राजा के बेटे थे तो पड़ोस के गाँव का भी राजा का बेटा था बुद्ध मार्ग के हिसाब से हिस्टोरिकल नेसेसिटी के ने एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में बुद्ध पैदा होते खुद मार्स भी एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में पैदा होता है वो कैपिटल लिख नहीं रहे हैं मार्स ऐतिहासिक प्रक्रिया कैपिटल लिखवा रही मार्स ब्रिटिश म्यूजियम में जा नहीं रहा है अध्ययन करने क्योंकि जाएगा कौन कोई चेतना नहीं है जो निश्चित करती हो मार्स भी उसी तरह जा रहा है ब्रिटिश म्यूजियम में जिस तरह पानी की नहरों किनारों से टकराती जिंदगी एक जड़ इंतजाम है लेकिन पूछने जैसा है की लंदन में लाखों लोगों के रहते हुए अकेला मार्सी क्यों समाजवाद की बात को खोज रहा है और सारे लोग क्यों नहीं खोज रहे क्या समाज की व्यवस्था उन सारे लोगों के लिए अलग है क्या मार्स किसी विशेष समाज व्यवस्था में रह रहा है क्या जीवन की सारे इंसाम मार्स के लिए भिन्न है और लोगों के लिए भिन्न है मैं ये मानने को राजी नहीं कि मार्क्स कोई ऐतिहासिक बाई प्रोडक्ट है मार्क्स भी चेतना की एक स्वतंत्र खोज और बड़ी खोज लेकिन खुद मार्स ये मानने को तैयार नहीं मार्स तो कहेगा कि ठीक वैसे ही जैसे पानी की लहरें जैसे हवा के झोंके बस इस तरह आदमी स्थितियां तय कर रही हूं चेतना कोस सरकमिस्टेंसेस से तय हो रही है। और अगर एक बार ये बात स्वीकृत हो जाए कि परिस्थितियां मन को तय कर रही है तो फिर मनुष्य मनुष्य कहीं भी नहीं क्योंकि अगर परिस्थितियां मन को तय कर रही है तो मन के होने का कोई अर्थ ही नहीं है जैसे बटन दबाते हैं और पंखा चलता है ऐसी परिस्थितियां आपको दबा रही हैं और आप चल रहे हैं ये बात सच है कि भूखा आदमी चोरी कर सकता है कर सकता है ये प्रॉबिबिलिटी है लेकिन भूखा आदमी बिना चोरी किए मर भी सकता है ये भी संभावना है और ये भूखा आदमी भी तय करेगा की भूख में मैं चोरी करूं या मर जाऊं और चोरी ना करूं ऐसे भूखे आदमी हैं जो मरना पसंद करेंगे और चोरी करना पसंद न करेंगे और ऐसे भरे पेट के लोग भी है जिनको बहुत पेट भरा हुआ और हजारों साल तक चाहे तो भरने का इंतजाम है वो भी चोरी कर लेते वो भी चोरी कर रहे है कर लेते हैं कहना ठीक नहीं अगर भूखा आदमी ही चोरी करता होता और भरा आदमी चोरी न करता होता तो हम समझते पेट से चेतना तय हो रही लेकिन भरा पेट आदमी भी चोरी कर लेता और कभी भूखा पेट आदमी भी चोरी करने से इनकार कर देता मरने को चुन लेता लेकिन चोरी को नहीं चुनता समाजवाद व्यक्ति के भीतर से रिस्पांसिबिलिटी का सारा बोध उठा देता है उत्तरदायित्व का सारा बोध उठा देता है और ध्यान रहे मनुष्य उसी अर्थों में मनुष्य जिस अर्थो में रिस्पॉन्सिबिल समाजवाद नहीं मान सकता की चोर को दंड देना उचित है चोर सामाजिक परिस्थितियों के कारण चोर है और समाजवाद नहीं मान सकता कि एक सन्यासी को आदर देना उचित क्योंकि सन्यासी भी समाज की परिस्थितियों के कारण सन्यासी लेकिन बड़ी हैरानी दो भाईयों से एक चोर हो जाता एक सन्यासी हो जाता दोनों की सामाजिक परिस्थिति बिल्कुल एक है इसे समझाने में असमर्थ बुद्ध के जमाने में हिंदुस्तान की सामाजिक परिस्थिति बिल्कुल एक थी थी लेकिन कितने बुद्ध पैदा हुए और सुक्रात के जमाने में यूनान की सामाजिक परिस्थिति बिल्कुल एक थी लेकिन कितने कितने सुक्रात पैदा हुए और रूस की सामाजिक परिस्थिति एक थी लेकिन कितने ले -ले रूस ने पैदा किए नहीं ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि व्यक्ति की चेतना समाज की ऐतिहासिकता से निर्मित हो रही है सच्चाई उल्टी मालूम पड़ती है सच्चाई ये मालूम पड़ती है की व्यक्ति की चेतना इतिहास को धारा दे रही इसलिए एक व्यक्ति पैदा हो जाता है और सारे इतिहास को मोड़ दे देता है सोचे थोड़ी देर अगर चर्चिल से हुआ तो 15 अगस्त इतिहास का हिस्सा बन सकता था कि नहीं बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है एक चर्चिल का पद पर होना इंग्लैंड में कठिनाई में डाल सकता था हिंदुस्तान के किसी नेता को ख्याल नहीं था की आजादी मिल सकती और जब पंद्रह अगस्त उन्नीस को आजादी तय हुई तो हिंदुस्तान का नेता उतना ही चौंका जितना दुनिया का कोई और आदमी चौंका क्यूँकी आजादगी बिल्कुल आकाश से उतरती मालूम हुई हमने क्रांति तो 42 में की थी 45 में हमने कोई क्रांति न की और गोली 42 में चलाएं और सैतालीस में घायल मरे तो जरा सोचना चाहिए और जो क्रांति हमने की थी वो सात दिन में खत्म हो गई थी वो कोई बहुत बड़ी क्रांति ना थी सात दिन के बाद मुल्क ठंडा पड़ गया था और उस क्रांति में जो लोग जेल गए थे वो लौटे थे निराश और उदास और उनका कोई आशा नहीं रही थी कि आजादी आ जाएगी लेकिन एक आदमी चर्चिल का हट जाना और सारे ब्रिटिश एम्पायर का बिखरना शुरू हो गया स्टेलिन एक आदमी का रूस में ताकत में होना सारी स्थिति बदल गई अगर इस स्टेलिन की जगह ट्रटर्स की होता तो इतिहास और होता अगर इस स्टेलिम की जगह लेलिन जिंदा रह जाता तो इतिहास और होता लेकिन इतिहास कुछ और हुआ एक गांधी को हिंदुस्तान के इतिहास से छोड़ दें तो कहानी कुछ और होगी कहानी यही नहीं हो सकती एक आदमी पचास करोड़ लोग के रहते हुए बदल जाए तो कहानी बदल जाती ये जिंदगी ऐतिहासिक पदार्थवाद उतनी निर्मित नहीं हो रही जितनी व्यक्तिगत चेतना के उफान और उभार से निर्मित हो रही समाजवाद की दृष्टि एकदम गलत और खतरनाक खतरनाक इसलिए की अगर एक बार मनुष्यों को यह समझा दिया गया की तुम केवल सामाजिक स्थितियों की बाई प्रोडक्ट हो तो व्यक्ति के भीतर चेतना के विकास में अवरोध पड़ जाएगा और एक बार अगर आदमी ने ये मान लिया कि हम सिर्फ खाने पीने के जोर और एक बार आदमी ने अगर ये मान लिया कि हम सिर्फ इतिहास में उठी हुई लहरें हमारा अपना मनुष्य की भांति कोई अस्तित्व नहीं है तो मनुष्य के भीतर की गरिमा धीरे धीरे जंग खा जाएगी और गिर जाएगी और ये भी ध्यान रहे जिस दिन हमने ये स्वीकार कर लिया की व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं है क्योंकि अगर समाज की स्थितिया ही सब तय कर रही है तो फिर कोई दायित्व तो नहीं है व्यक्ति का और एक बार व्यक्ति का दायित्व छिन गया तो व्यक्ति की आत्मा कहा बची नहीं माँ प्रेम नहीं कर रही है अपने बेटे को ये केवल बायोलॉजिकल नेसेसिटी वो बेटे को प्रेम करना पड़ रहा है लेकिन ऐसी माताएं है की उनसे बेटे पैदा हुए और वो प्रेम नहीं कर रही बायोलॉजिकल नेसेसिटी उनके संबंध में कहा चली गई और ऐसी माताएं हैं जो बेटे के लिए मरने को तैयार है और ऐसी माताएं है जो उनको भूख लगे तो बेटे को मार सकती हैं अगर बायोलॉजिकल नेसेसिटी अगर जैविक नियमन काम कर रहा है तो दो माताओं में कोई बुनियादी भेद नहीं होना चाहिए दो मशीनों में तो नहीं होता दो मशीने एक सा व्यवहार करती लेकिन दो आदमी एक सा व्यवहार नहीं करते है उनका एक सा व्यवहार न करना ही उनकी आदमी का आधारभूत हिस्सा है दो व्यक्तियों में व्यक्तित्व है मशीन में कोई व्यक्तित्व नहीं है फोर्ड की लाख गाड़िया एक सी है उनमें कोई व्यक्तित्व नहीं और फोर्ड की कोई गाड़ी अलग ढंग से व्यवहार नहीं कर सकती करेगी तो हम समझेंगे रुग एक इंतजाम करो इलाज करो और इलाज होकर वो ठीक काम करने लगे लेकिन अगर दो आदमी एक जैसा व्यवहार करने लगे तो समझना की एक अभी कर रहा होगा उसमें कम से कम एक दोनों भी कर सकते दो आदमी एक सा व्यवहार नहीं कर सकते दो आदमियों का व्यक्तित्व ही भिन्न है ऐतिहासिक अनिवार्यता जैसी कोई चीज नहीं है खुद मार्क्स को यह ख्याल था और उसने बड़े हिम्मत से यह घोषणा की थी कि सबसे पहले समाजवाद पूंजीवादी देशों में आएगा जहां पूंजीवाद अपनी चरम परिणति को छू लेगा जहाँ पूंजीवाद इतना विकसित हो जाएगा कि मध्य e, वर्ग टूट जाएगा क्योंकि मार्स की ऐसी दृष्टि थी कि पूंजी कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी होती जाएगी होती जाएगी, फिर पूंजी पूंजी को इकट्ठी करने लगेगी और धीरे धीरे कुछ हाथों में सारी पूंजी इकट्ठी हो जाएगी और कुछ हाथ बिल्कुल नंगे हो जाएंगे और मध्य का वर्ग धीरे धीरे कुछ लोग तो विकसित होके पूंजीपति के वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे और अधिक लोग गिर के मजदूर के वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे दुनिया में दो क्लासेस रहकर गरीब तो और अमीर दो वर्ग सीधे टूट जाएंगे और जिस दिन ये वर्ग सीधे टूट जाएंगे और संपत्ति कुछ हाथों में इकट्ठी हो जाएगी और अधिक हाथ संपत्ति शून्य हो जाएंगे उस दिन क्रांति हो जाएगी और पूंजीवाद अपने ही भेहतरी कारणों से उलट दिया जाएगा और समाजवाद स्थापित होगा अगर ये बात सच है तो अमरीका में समाजवाद आना चाहिए था लेकिन अमरीका में समाजवाद नहीं आया आया रूस में जो बिल्कुल गरीब मुल्क था आया चीन में जो उससे भी गरीब मुल्क आने की कोशिश की जा रही हिंदुस्तान में जो और भी गरीब अगर पूंजीवाद के विकास से समाजवाद आता है तो पूंजीवादी मुल्कों में तो नहीं आया इंग्लैंड में नहीं आया अमेरिका में नहीं आया बेल्जियम या स्वीडन जो आज संपन्नतम है उनमें नहीं आया आया रूस जैसे पिछड़े गरीब देश आया चीन जैसे गरीब देश में बात कुछ और मालूम पड़ती है ऐतिहासिक निर्णय अगर सही है तो पूंजीवादी मुल्क में समाजवाद आना चाहिए गरीब मुल्क तो समाजवादी हो कैसे सकता नहीं लेकिन ऐतिहासिक निर्णय से नहीं तय हो रहा ये ये तय हो रहा है मनुष्य की चेतना से अमेरिका में समाजवाद नहीं आया क्यूँकी लोग इतने सम्पन्न है की समाजवाद की झंझट में पढ़ने का कोई कारण नहीं है समाजवाद आया रूस में क्योंकि लोग इतने दीन और गरीब थे कि तो उनको समाजवाद की फिलसफी अपील कर सकती उन्हें लगा कि उलट दो अमीरों को अमीर नहीं थे ना के बराबर तोड़ दो मिटा दो समाजवाद ले आओ आया चीन में आ सकता है हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदुस्तान में भी संपत्ति ना के बराबर हिंदुस्तान बड़ा गरीब मुल्क है ये गरीब की चेतना प्रभावित हो सकती है की हम मिटा दे पूंजीपति को गरीब स्वभावता अमीर से ईर्षा करता है लेकिन ये ईर्षा दो रुख ले सकती है एक रुख तो ये है जिसको मैं स्वस्थ रुख कहता हूं कि गरीब भी अमीर होने की कोशिश करे और एक रुख ये है जिसको मैं रुगुण कहता हूं कि गरीब अमीर को मिटा देने की कोशिश में लग जाए अगर गरीब की ईर्षा गरीब को अमीर होने की दौड़ पैदा कर दे तो ये शुभ सम्पन्न होगा लेकिन अगर गरीब की ईर्षा को अमीर को मिटाने के लिए काम में लाया जाए तो गरीब और गरीब होगा देश और गरीबी में गिर जाएगा लेकिन ये सब तय हो रहा है मनुष्य की चेतना ये इतिहास की आवश्यकता से तय नहीं हो रहा और बड़े मजे की घटनाएं घट रही रूस पिछले दस वर्षों से बारह वर्षों से रोज पूंजीवादी होता जा रहा ये इसलिए माओ नाराज क्योंकि माओ पक्का मांसवादी रूस जरा कच्चा पड़ रहा है अब कच्चा क्यों पड़ रहा है रूस क्योंकि पचास साल का अनुभव यह कह रहा है कि इस पचास साल में रूस अमीर नहीं हो पाया रूस आज भी गरीब देश रूस का आदमी आज भी गरीबी की हालत में जी रहा है हाँ ये बात जरूर सच है कि गरीबी बांट ली गई है लेकिन गरीबी मिट नहीं गई और रूस को रोज अनुभव हो रहा है कि उसे व्यक्तिगत संपत्ति को छूट देनी पड़ेगी क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर देने से व्यक्तिगत श्रम करने की प्रेरणा भी समाप्त हो गई ये मार्स को हजार दफा कहा गया था ये दुनिया भर के समाजवादियों को हजार दफा कहा जाता है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं व्यक्तिगत प्रेरणा की कोई जरूरत नहीं है सामूहिक प्रेरणा भी काम करेगी देश के लिए लोग काम करेंगे समाज के लिए लोग काम करेंगे मनुष्य के मन का हमें पता नहीं है मनुष्य की चेतना बहुत छोटे से घेरे को प्रकाशित करती जैसे एक दिया जलता है और छोटे से घेरे को प्रकाशित करता है ऐसे ही मनुष्य की चेतना छोटे से घेरों को प्रकाशित करती अगर मेरी पत्नी बीमार है तो मैं रात भर दौड़ सकता हूँ लेकिन मुझे पता लगे कि राष्ट्र पत्नी बीमार है तो मैं आराम से सो जाऊंगा कि रहने दो तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी माँ बीमार है तो मैं जिंदगी भर उसकी सेवा कर सकता हूँ लेकिन मुझे पता चले कि की मनुष्यता की माँ बीमार होगी बीमार भारत माता के बीमार होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता अपनी माँ बीमार होनी चाहिए मनुष्य की चेतना का बहुत छोटा सा पहलू वही परिवार रूस ने नहीं मानी ये बात पचास साल के बाद स्वीकार करनी पड़ रही दस सालों से रोज व्यक्तिगत संपत्ति को छूट दी जा रही जिन सारी व्यक्ति का संपत्तियों को जबरदस्ती छीना था लाखों लोगों की हत्या करके छीना था उसको वापस दिया जा रहा और रूस के अगर अखबारों के एडिटोरियल पढ़े अगर प्रावधा के एडिटोरियल देखे तो रोज ये बात होती है मुल्क में राष्ट्र के लिए श्रम करो मालूम होता है कोई श्रम कर नहीं रहा नहीं तो बार बार रोज एडिटोरियल लिखने की कोई जरूरत नहीं है राष्ट्र के लिए श्रम करो हम चिल्लाएं तो समझ में आता है रूस में सब नेता चिल्लाते राष्ट्र के लिए श्रम लगता है कोई श्रम कर नहीं रहा खुर्शियों अपने पूरे वक्तव्यो में रूस में जो उसने दिए निरंतर ये कहता रहा की लड़के अलाल होते जा रहे है कोई काम करने को राजी नहीं असल में पचास साल स्टेलिन ने काम करवाया बंदूक के कुे के बल जिस दिन से स्टेल गया उस दिन से बंदूक का कुंडा ढीला करना पड़ा और वो बंदूक का कुंडा ढीला हुआ कि काम ढीला हुआ। व्यक्ति के पास इंसेंटिव चाहिए उसके पास चेतना है वो उस चेतना को प्रेरणा चाहिए अगर गरीब के पास प्रेरणा पैदा की जाए कि वो भी अमीर हो तब तो ये मुल्क समृद्ध हो सकता है लेकिन गरीब के इस ईर्षा का दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीतिक इसका शोषण कर सकता है वो कह सकता है कि तुझे अमीर होने की जरूरत नहीं अमीर को गरीब बनाने की जरूरत है उससे सब ठीक हो जाएगा जिसे हम समाजवाद कह रहे हैं वो गरीब को अमीर बनाने की योजना नहीं है वो अमीर को गरीब बनाने की योजना है कोई हर था अगर गरीबों को लाभ हो सकता है लेकिन गरीबों को कोई लाभ नहीं हो सकता सिर्फ गरीबी बटेगी हाँ थोड़ी सी राहत मिलेगी अगर हम यहाँ इतने लोग हैं और इसमें दस आदमियों के पास दो दो आंखें हैं और बाकी लोगों के पास एक एक आंख है तो हम मांग सकते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा कि कुछ लोगों के पास दो आंखें हैं कुछ के पास एक एक उपाय तो यह है कि हमारी बाकी लोगों के पास जिनके पास एक आंख है उनकी दूसरी आंख का इलाज हो और इसमें भी दस लोगों का उपयोग किया जा सकता है जिनके पास दोनों आंखे है लेकिन दूसरा उपाय यह है कि हम उन दस लोगों को भी एक एक आंख का कर दे उससे सबके पास दो दो आंखें नहीं हो जाएंगी लेकिन बड़ी राहत मिलेगी कि सबके पास एक एक हो गई इससे को बड़ी शांति मिलेगी आदमी का मन बहुत अजीब है आदमी अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना दूसरे के सुख से हो जाता है आदमी अपने दुख से उतनी व्यथा में नहीं पड़ता जितने दूसरे के सुख से व्यथा में पड़ जाता है दूसरे का सुख बर्दाश्त के बाहर हो जाता खुद के दुख को तो आदमी किसी तरह बर्दाश्त कर लेता इसलिए अगर सब दुखी हों, तो दुख की पीड़ा कम हो जाती अगर सब गरीब हों, तो गरीबी का बोध मिट जाता अगर सब लंगड़े लूले हो तो बड़े चित्त को विश्राम मिलता है मैंने सुना है एक आदमी के संबंध में उसने बहुत भगवान की पूजा और प्रार्थना की और वरदान मांगता रहा और फिर भगवान कहते हैं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तू वरदान ले ले तो उसने कहा कि आप ही जो ठीक समझे दे दे पर ऐसा कुछ दे की सदा काम आता रहे तो भगवान ने उसे कहा कि ठीक तू जो भी मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा लेकिन सांस ही ये भी कि तेरे पड़ोसियों को उससे दुकना मिल जाएगा उस आदमी ने सिर पीट लिया की भगवान भी किस तरह का है पड़ोसियों को नीचे दिखाने के लिए तो विचारा दिन से भगवान की प्रार्थना कर रहा था और ये वरदान किस किस्म का है उसने घर आके लाख रूपए मांगे पता चला की पड़ोस घर में दो दो लाख रुपए बरस गए उसे लाख रुपए बिल्कुल दिखाई पड़ने बंद हो गए उसे दो लाख की चीड़ा ने घेर लिया उसने कहा अपने हाथ से उनके घरों में दो दो लाख गिरवा रहा हूँ उसने कहा कोई तरकीब खोजनी पड़ेगी आखिर उसने कहा भगवान मेरी एक आंख छीन ले उसकी एक आंख चली गई पड़ोसियों की दोनों आंखे चली गई वो बड़ा तृप्त हुआ अंधो में काना राजा हो गया उसने भगवान से कहा कि मेरे घर के सामने कुआं खोद दे और उसके सामने कुआं खोदा। पड़ोसियों के सामने दो दो कुएं खुद गए और वे अंधे उन कुओं में गिरने लगे तब उसने कहा कि अब को जरा राहत मिलती ये भी क्या पागल ने किया लाख हमारे घर में गिर दो लाख उनके घर में गिरते आदमी अपने अपने को भी दुख देने को राजी हो जाता है अगर दूसरे को दुख देने का मौका मिल पाए आदमी के इस चित्त का समाजवाद के नाम से शोषण किया जा रहा है सारी दुनिया में समाजवाद सारी दुनिया में समता लाने की बातचीत करता है ईर्षा जगाने का काम करता है उसका मूल आधार ईर्षा और जिलसी पर है बड़ा वर्ग भूखा है दीन है दुखी है ये सच इसकी दीनता मिटनी चाहिए दुख मिटना चाहिए इसकी जिंदगी में कुछ आना चाहिए ये बिल्कुल जरूरी है लेकिन जो थोड़ा सा वर्ग सुखी दिखाई पड़ रहा है इसकी खुशी पहुंच देने से कुछ भी न होगा लेकिन एक फर्क होगा अगर हम सुखी लोगों को पहुँच डाले तो दुखी लोगों को पता चलना बंद हो जाएगा उनके पास कोई कम्पेरेटिव स्केल नहीं रह जाएगा इसका बहुत उपयोग किया गया जैसे जैसे इस मुल्क में हमने उपयोग किया था की कि हमने सूद्रो को एक सीमा बांध दी उस सीमा के बाहर सूद्र नहीं जा सकता था उसको पैसे तो मिलते नहीं थे खाना मिलता था पुराने कपड़े मिल जाते थे बासा भोजन मिल जाता था बंधी हुई जिंदगी थी उसमें विकास का कोई उपाय नहीं था इसलिए किसी मेहतरानी ने कभी किसी महारानी से कोई ईर्षा नहीं की ईर्षा का कोई उपाय नहीं था फासला इतना ज्यादा था कहा महारानी और कहा मेहतरानी अगर मेहतरानी ईर्षा भी करेगी तो पाओस की मेहतरानी से करती थी उसने एक लकड़ी का और पहन दिया किसी मेहतरानी ने किसी महारानी से कोई ईर्षा नहीं की क्यूँकी तो तो उसके आस का जो पड़ोस था उस पड़ोस तक उसकी नजर जाती थी और उस नजर में उसे ईर्ष्या योग कुछ भी नहीं दिखता था बड़ी तरक्की थी समाजवाद इसी तरक्की को और बड़े पैमाने पर फैला देता है वो सारे मुल्क को एक सा गरीब कर देता है ध्यान राय मैं कह रहा हूँ एक सा गरीब एक सा अमीर नहीं क्यूँकी एक सा अमीर करना समाजवाद के हाथ में नहीं एक सा गरीब करना समाजवाद के हाथ में एक सा अमीर करना राज्य के हाथ में नहीं है एक सा गरीब करना राज्य के आज हाथ में एक सा अमीर करना हो तो सैकड़ों वर्षों का श्रम चाहिए एक सा गरीब करना हो तो पार्लियामेंट का एक कानून काफी निश्चित ही एक सा अमीर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है तो एक सा अमीर तो हम कर नहीं सकते फिर कम से कम एक सा गरीब तो कर ही सकते इसको हम क्यों चूके जब एक अमीर होगा तब होगा तब तक हम एक सा गरीब तो कर दे समाजवाद की जो जो आकर्षण है साधारण जन के मन में वो आकर्षण ईर्षा जन्य है समाजवाद मनुष्य की ईर्षा का दुरुपयोग कर रहा है और उससे वो कुछ समर्थ भी नहीं आ जाएगी उससे कुछ संपत्ति पैदा नहीं हो जाएगी क्योंकि संपत्ति पैदा करने के जो नियम हैं उन नियमों की बुनियादी बात व्यक्तिगत संपत्ति है मैं व्यक्तिगत सम्पत्ति का, का पक्षपाती नहीं लेकिन मैं मानता हूं कि व्यक्ति का संपत्ति उस दिन जानी चाहिए जिस दिन संपत्ति बेकार हो जाए और संपत्ति उस दिन बेकार होगी जिस दिन संपत्ति जरूरत से ज्यादा होगी उसके पहले संपत्ति बेकार नहीं हो सकती पानी जरूरत से ज्यादा है तो बिना मूल्य मिल जाता है हवा जरूरत से ज्यादा है तो बिना मिल जाती है असल में मूल्य पैदा ही न्यूनता ऐसी होता है जो चीज कम होती है उसका मूल्य हो जाता है मूल्य न्यूनता है व्यक्तिगत संपत्ति तब तक मूल्यवान रहेगी जब तक संपत्ति कम है जिस दिन संपत्ति एफंस होगी जिस दिन संपत्ति इतनी ज्यादा होगी कि उस पर व्यक्ति का कब्जा करना बेमानी और पागलपन हो जाएगा उस दिन ही व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो सकती है उसके पहले नहीं और उसके पहले अगर हमने व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त की तो वो जो संपत्ति को पैदा करने की प्रेरणा है वो भी समाप्त हो जाएगी संपत्ति को पैदा करने का उपाय पूंजीवाद के पास है समाजवाद के पास नहीं समाजवाद पूंजी को बांट सकता है पैदा नहीं कर सकता और अगर समाजवाद संपत्ति को पैदा करेगा तो उसे जो व्यक्तिगत प्रेरणा है उसकी जगह फोर्स और वायलेंस का उपयोग करना पड़े हिंसा का उपयोग करना पड़े तो जहाँ आज आदमी संपत्ति पैदा करने के लिए खुद दौड़ता है वहाँ फिर पीछे बंदूक लगानी पड़े तब वो दौड़े लेकिन बंदूक से बहुत दिन दौड़वाना बहुत मुश्किल क्यूँकी वो जबरदस्ती की व्यवस्था है सहज व्यवस्था नहीं मेरी दृष्टि में अगर संपत्ति अतिरिक्त हो जाए तो अपने आप बेमानी हो जाएगी जिस दिन अतिरिक्त हो जाएगी उस दिन व्यक्ति को संपत्ति राज्य के हाथों में समर्पित ना करनी पड़ेगी जिस दिन अतिरिक्त हो जाएगी उस दिन व्यक्ति का संपत्ति का जो दंश है वो अपने आप विदा हो जाएगा बिना राज्य को मालिक बनाए अभी तो राज्य मालिक बन जाएगा और ध्यान रहे थोड़े से व्यक्तिगत पूंजीपतियों के हाथ में संपत्ति का होना उतना खतरनाक नहीं जितना राज्य के हाथ में सारी संपत्ति का आ जाना खतरनाक है क्यों क्योंकि राज्य के हाथ में राज्य की ताकत है और धन की भी ताकत राज्य के हाथ में आ जाए तो राजनीति अपने आप टोटल हो जाती अपने आप अधिनयकवादी तानाशाही हो जाती क्योंकि राज्य के खिलाफ फिर कोई ताकत मुल्क में नहीं रह जाती राजनीतिक के हाथ में दोनों ताकतें इकट्ठी हो जाएं, राज्य की भी और धन की भी तो तीसरी कोई ताकत नहीं है मुल्क के पास फिर राजनीतिक भगवान बन जाता है स्टलिन करीब करीब भगवान की तरह जिया इसलिए अदृश्य जीना पड़ता था क्योंकि भगवान दृश्य तो नहीं होता सामने प्रकट नहीं होता मैंने सुना है की स्टलिन को अपनी ही शक्ल का एक डबल भी रखना पड़ा था एक आदमी रखना पड़ा था क्यूँकी जनता में सलामी वगैरह लेने के लिए उस आदमी का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि कोई गोली मार दे, कोई देख दे जो आदमी रूस में समाजवाद लाया, जो आदमी रूस में संपन्नता लाया जैसा समाजवादी कहते हैं जिस आदमी ने रूस में स्वर्ग उतारा वो आदमी सड़क पर चलने में डरता है स्वर्ग जरा समिग मालूम होता है मालूम होता है कि आदमी ने नर्क उतारा अन्यथा डरने का इतना कोई कारण नहीं स्टेलिन का भय बताता है कि रूस की जनता के ऊपर क्या गुजरी स्टेलिन सलामी तक लेने का मजा खो दिया बड़ा मजा है कभी कभी ऐसा हो जाता है एक आदमी सलामी लेने के लिए राज्य की ताकत हाथ में लेता है और फिर सलामी के लिए दूसरे आदमी को बेचना पड़ता है कि कोई गोली न मार तो ऐसे अपने घर ही भले थे कौन सी तकलीफ एक आदमी राष्ट्र के ऊपर सवार होता है कि सारे लोग देखें उसे कि वो कुछ है लेकिन फिर उसे छिपके बैठना पड़ता है कि कहीं कोई गोली न मारती रूस में अगर स्वर्ग उतर आया है तो स्टेलिन को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं, तो नहीं थी रूस में अगर स्वर्ग उतर आया है तो रूस में सभी विचारशील लोगों की हत्या करने की कोई जरूरत ना थी रूस ने अगर स्वर्ग उतर आया है तो रूस ने विचार की स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोई जरूरत न थी लेकिन विचार का कोई मौका नहीं कुछ कारण स्वर्ग में उतर आया सिर्फ दीनता बढ़ गई और दीनता ही नहीं बढ़ गई अब आदमी से काम लेने के लिए जबरदस्ती वायलेंस का उपयोग करना पड़ रहा है रूस एक मिलिट्री कैम्प बनकर खड़ा हो गया और अब एक चीन मिलिट्री कैंप बन रहा है तो कोई नहीं जानता कि हम भी वही न कर सकते एक बार राज्य के हाथ में धन की ताकत भी गई कि फिर राज्य को चुनौती देने के लिए कोई शक्ति मुल्क नहीं रह जाती और एक बार व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नष्ट हुई कि व्यक्ति की ताकत का 90 प्रतिशत समाप्त हो जाता है हाँ, आपके पास जो थोड़ी सी ताकत सोचने की मालूम पड़ती है उस ताकत ने आप अपनी रोटी खुद कमाते उस ताकत ने आपके पास अपना मकान उस ताकत में आपकी अपनी व्यक्तिगत दुनिया अगर कल आपकी सारी व्यक्तिगत दुनिया छीन ली गई और रोटी भी राज्य से मिलने लगी और कपड़ा भी राज्य से मिलने लगा और मकान भी राज्य से मिलने लगा आप अचानक पाएंगे कि आपकी आत्मा खो गई आप बिग गए और फिर जिसका नमक उसकी नमक हरामी शुरू हो जाती अचानक सह जी और राज्य के हाथ में इतनी ताकत होती है की जरा सा अहंकार और मृत्यु के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता मैंने सुनी है कि एक घटना की खुशियो एक कम्युनिस्ट पार्टी की विशेष मीटिंग में बोल रहा था और बोलते वक्त उसने स्टेलिन के संबंध में बताया कि उसने कितनी हत्याएं की और कितने लोगों को मारा और कितने लोगों को जेलों में डाला कुछ एक दो वर्ष तक तो रूस में जनता के आंकड़े नहीं बताए गए कुछ वर्षो तक क्यूँकी इतने लाखों लोग मार डाले गए थे कि उनका दुनिया को पता चल जाएगा की नाम अचानक विदा कैसे हो गए ये सेंसस लिस्ट नाम नहीं ये कहा गए इतने सारे लोग थोड़े बहुत लोग नहीं अंदाज है कोई एक करोड़ आदमी रूस ने स्टेलिन के वक्त में मारे गए तो खुर्शियों कह रहा था कि इतने इस्टे, स्टेलिन ने इतने आदमी मारे इतनी हत्या की तो एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि आप भी स्टेलिन के साथियों में से हैं आप भी प्रसिद्धियम के हिस्से थे आप भी उन दस बारह लोगों में से थे जो स्टेलिन को ताकत में बनाए थे आपने उस वक्त ये क्यों नहीं कहा खुर्शियों इस छंग को रुका फिर उसने कहा कि महाश आप फिर से खड़े होकर अपना नाम और बता दें फिर वो आदमी खड़ा नहीं हुआ खुर्शियों ने कहा कि इसी वजह से मैं भी उस वक्त खड़ा नहीं हुआ यही कारण नहीं तो आज कहने को मैं बच नहीं सकता था मैं उसी वक्त खत्म हो गया हूँ पति भी अपनी पत्नी से रात मन की बातें खोल के नहीं कह सकता क्योंकि पता नहीं पत्नी किसको बता दे बाप अपने बेटे से खुल के बात नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं बेटा लड़कों की कम्युनिस्ट पार्टी उसमें जाके किसी को खबर करते सारा मुल्क जासूस हो गया था सारे मुल्क के ऊपर आज भी है आज भी चीन में वही हालत एक दफे राज्य के हाथ में ताकत पूरी चली जाए तो व्यक्ति की हैसियत टूट जाती समाप्त हो जाती और जहाँ विचार की स्वतंत्रता नहीं वहाँ भरे पेट को लेकर भी क्या किया जा सकता है उसका क्या उपयोग उसका क्या अर्थ आदमी को विजिटेट नहीं करना है आदमी को सिर्फ खाके और सो नहीं जाना है आदमी की जिंदगी में खाना और सोना जरूरी है जरूर लेकिन किन्हीं और बातों के लिए जरूरी है तो उसके भीतर की आत्मा भी विकसित हो सके उसके जीवन में विचार भी विकसित हो सके उसकी चेतना के फूल भी खिल सके लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सकता सिर्फ जड़ों को पानी मिल सकता है फूल भर खिलाने की कोशिश मत करना क्यूँकी जब फूल खिलते व्यक्ति को मान्यता नहीं देता समाजवाद समूहवाद कलेक्टिविज्म समूह को मान्यता देता है वो उसका कहना है कि समूह के लिए व्यक्ति की कुर्बानी की जा सकती है समूह के लिए व्यक्ति की कुर्बानी की जा सकती है समूह जब ठीक समझे तो व्यक्ति की हत्या कर सकता है समूह के हित न हो तो व्यक्ति को मारा जा सकता है लेकिन बड़े मजे की बात समूह कौन राज्य और राज्य कौन स्टलिन माओ एक आदमी तय करेगा कि समूह की इच्छा क्या है एक आदमी तय करेगा कि समूह के हित में क्या है एक आदमी तय करेगा कि समूह का मंगल क्या है और हत्या व्यक्ति की की जा सकती है और किसी भी व्यक्ति की की जा सकती उन्हीं व्यक्तियों की जिनके समूह के लिए ये सब आयोजन किया जा रहा है और एक एक व्यक्ति में हम सब आ जाते बड़े मजे की बात है लेकिन तर्क बड़ी फैलसी पैदा करता है सोशलिज्म के पास समाजवाद की भी एक सैलिस तर्क है एक बहुत भ्रांत तर्क है उसका कहना है समाज सत्य है व्यक्ति नहीं जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी व्यक्ति सत्य है समाज तो केवल व्यक्तियों के जोड़ का नाम समाज की कोई स्थिति नहीं समाज कहीं भी नहीं है मैं बहुत बार खोजता फिरता हूँ कि कहीं मुझे समाजवाद समाज मिल जाए जहाँ भी जाता हूँ व्यक्ति ही मिलता है आपके घर आता हूँ समाज खोजने आप मिल जाते दूसरे के घर जाता हूँ दूसरा मिल जाता समाज कहीं मिलता नहीं समाज सिर्फ एक संज्ञा है एक शब्द व्यक्ति एक सत्य है और ये जो सत्य व्यक्ति है ये शब्द समाज के लिए कुर्बान किया जा सकता है लेकिन मार्ग की धारणा ये थी की ऐतिहासिक प्रक्रिया समाज की चल रही है उसमें जो भी बाधा डाले उसको समाप्त कर दो समाज की ऐतिहासिक प्रक्रिया को आगे बढ़ना लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रक्रिया नहीं चल रही मनुष्य अपना नियमता मनुष्य चुनाव कर रहा है और अगर रूस ने तय किया है कि वो कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट हो या चीन ने तय किया है ये कोई सामाजिक प्रक्रिया से तय नहीं हुआ ये चीन के विचार तय किया है और ये भी पूरे विचार ने तय नहीं किया अगर चीन का पूरा समाज ये तय करे कि समाजवादी होना है तब हिंसा की कोई जरूरत न रह जाए ये भी एक माइनॉरिटी तय करती है और पूरे मुल्क पर थोपती है इसलिए हिंसा की जरूरत पड़ती भाग्यवाद समाजवाद की बुनियादी गलतियों में से एक और मैंने कहा कि ये मुल्क चुनाव कर सकता है क्योंकि हम भाग्यवादी हैं पुराने हम बहुत पुराने भाग्यवादी हैं हम मानते ही हैं कि जो कर रहा है वो भगवान कर रहा है भगवान की जगह हिस्ट्री को रख लेने में बहुत दिक्कत नहीं होगी भगवान की जगह इतिहास के देवताओं को बिठा लेने में कौन सी कठिनाई है मार्क्स कहता है जो कर रहा है वो इतिहास कर रहा है हम कहते हैं कि जो कर रहा है वो भगवान कर रहा है हम इस मुल्क को ऐसी मानते रहे आदमी कुछ भी नहीं कर रहा मार सिर्फ इतना कहता है कि भगवान का थोड़ा नाम बदल के हिस्ट्री कर दो इतिहास कर दो बस काम चल जाएगा मंदिर के देवता के नीचे लिख दो इतिहास का देवता फिर काम चल जाएगा हम बहुत जल्दी से ये बदलाव हाँ कर सकते है हम भाग्यवादी कौन इसलिए मैं मानता हूँ की समाजवाद हमारे लिए बड़ा खतरा है वो भी भाग्यवादी विचार और हमसे भी ज्यादा भाग्यवादी विचार है क्योंकि हमारे भीतर तो शायद थोड़ी बहुत सुविधा है की ज्योतिष को बचा के निकल जाए और भाग्य को बचाने का कोई उपाय कर ले, लेकिन समाजवाद के पास भाग्य से बच के निकलने का कोई उपाय नहीं भाग्य चरम और अल्टीमेट समाजवाद आना ही है ये बड़ी खतरनाक बात हम चुने और आए तब समझ में आती है आना ही है ये खतरनाक बात लेकिन इसका प्रचार का परिणाम होता है अगर लोगों के दिमाग में ये बात दोहराए चले जाओ कि समाजवाद आना ही है आना ही है आना ही है तो धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं कि आना ही होगा जब तो चारों तक से बात चल रही की समाजवाद आना ही है। फिर प्रचार सौ वर्षो के प्रचार ने सारी दुनिया के दिमाग में एक ख्याल बैठा दिया है की समाजवाद आना ही है कोई आने की बात नहीं लेकिन हम जो मान लेते हैं वही हो जाता है उदाहरण के लिए मैं आपसे कहू आज आप से कोई डेढ़ वर्ष पहले यूरोप में एक पादरी ने यह घोषणा की कि अगले वर्ष प्रलय हो जाने वाला है और जो जीसस ने कहा था कि अब अंतिम दिन करीब आ रहे हैं और कयामत गरीब आ रही है इसलिए तैयार हो जाओ पहले लोग हंसे लेकिन वो चिल्लाया चला गया समझाया चला गया आप हैरान होंगे कि ठीक उस रात जिसके दूसरे दिन प्रलय हो जाने वाली थी अनेक लोगों ने मकानों में आग लगा दी और अनेक लोग घर छोड़ के भाग गए और अनेक लोगों ने संपत्ति का त्याग कर दिया उन्होंने तो कहा जब कल बचने ही नहीं है तो हम क्यों न रिन कर दे क्यों ना हम छोड़ दे और अनेक लोग सुबह जाके खड़े हो गए नदियों समुद्र तलों के किनारे की कि अब महा आ रही सूरज निकल आया महाप्रलय नहीं आई दोपहर हो गया महाप्रलय नहीं आई फिर वो बड़ी मुश्किल में पड़े क्योंकि घर भरोसा कोई, कोई तो तो नहीं किया नदारत था वो मिला नहीं उसका कोई पता नहीं था वो कहाँ गया उसने जब सूरज को उगते देखा होगा तो मुश्किल हो गई होगी तो रूस में एक आदमी ने ये प्रचार किया कि जीसस का एक वचन है ये कोई पचास साठ सत्तर साल पहले जीसस का एक वचन है कि प्रभु के नाम पर इन हो जाओ प्रभु के नाम पर नपुंसक हो जाओ ब्रह्मचरी का मतलब न स्त्री रह जाओ न पुरुष रह जाओ अपने जनंद्रियों को काट डालो जो आदमी जनन्द्री के साथ पहुंचेगा उसको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते कि रूस में पचास लोगों ने जन काट डाली पता नहीं पहुंचे भगवान के घर के नहीं रूस के जार को नियम बनाना पड़ा कि कोई आदमी इस तरह का काम करे तो उसे फौरन सजा दो क्यूँकी आग फैलने लगी से की भगवान के राज्य में वही प्रवेश कर सकेगा जो ना स्त्री है ना पुरुष जब हैरानी की बात आदमी जिस बात के प्रचार से राजी हो जाए वो सक्रिय हो जाती तत्काल और उसकी सक्रियता एकदम तीव्रता से फैलनी शुरू हो जाती है तो सौ वर्षो सारी दुनिया को कहा जा रहा है की समाजवाद अनिवार्य अनिवार्य हुआ जा रहा है। हिटलर ने अभी हमारे सामने एक मानसिक प्रयोग किया 1914 के युद्ध में जर्मनी हारा उस युद्ध में हिटलर एक सिपाही था साधारण सिपाही हारने के बाद वो मिलिट्री से निकाल दिया गया क्योंकि उसके पैर में चोट थी और वो मेडिकली अनफिट हो गया पांच सात सिपाहियों ने मिलकर जो मेडिकली अनफिट होकर बाहर निकाल दिए गए थे अपनी पार्टी खड़ी की कोई सोच भी नहीं सकता था कि सात आदमी सारे दुनिया के इतिहास को हिला डालेंगे और ये एक आदमी इन्फेंट्री का इतना उपद्रवी सिद्ध होगा पर उसने प्रचार करना शुरू कर दिया प्रचार बहुत कारगर हुआ क्योंकि लोगों की ईचा को अपील कर गया उसने लोगों से कहा कि हमारे हारने के कारण यहूदियों की अपवित्रता यहूदियों का कोई लेना देना नहीं था यहूदियों को भी पता नहीं था की उनकी वजह ऐसी जर्मनी हार गया जब उन्होंने सुना तो वो हंसे उन्होंने कहा क्या पागलपन की बात कर रहे हो लेकिन वो पागलपन की बात किए चला गया उसने जर्मनी के घर घर में ये खबर पहुँचा दी कि यहूदियों की वजह से हम हार गए पहले तो जर्मन ने भी सोचा कि क्या पागलपन की पास है यहूदी की वजह से हम क्यों हारेंगे यहूदी ने बिचारे में कुछ भी नहीं किया लेकिन ये प्रचार जारी रहा ये प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा यहूदियों के पास धन था जर्मनी की सबसे बड़ी शक्तिशाली धन की सत्ता यहूदियों के पास थी वे परेशान हो गए गरीब मुल्क राजी हो गया कि यहूदियों ने गड़बड़की इनको लूटने की सुविधा वो लूटने के लिए राजी हुए हिटलर के साथ खड़े हो गए आखिर यहूदियों की हत्या कर देंगे कोई एक करोड़ यहूदी काट डाले एक पूरा जर्मनी जैसा बुद्धिमान मुल्क राजी हो गया पाकिस्तान बटने के लिए जिन्ना ने यहाँ लोगों को राजी कर लिया एक पक्का कर लिया की बटके ही रहेगा बटके रहा इस वक्त समाजवाद की जो हवा चलती है की आके ही रहेगा वो बड़ी खतरनाक समाजवाद अनिवार्यता नहीं है हम चुनेंगे तो आ सकता है वो भी हमारा चुनाव हम नहीं चुनेंगे तो नहीं आएगा वो भी हमारा चुनाव और चुनाव हमें सोच के करने देता है और बहुत से बिंदु हैं वो कल परसों की चर्चा में आपसे बात करूंगा आपके जो भी सवाल हों वो मुझे लिख के दे देंगे ताकि उन सब पे बात हो सके मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे तो बहुत अनुग्रह हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम से का